手ッキー・デス・アングリアン・ヤ・セーヴァ・カティー・ヘッバル・バーハネ・ワレ・デヴォー・コー・アンンド・デヴェニケ・リー・ソー・マ・レスコミシェット・カーニケ・リー・ゴーケ・ドゥ・ケ・サー・ミラド・ソー・マ・レス・バーハネ・ワーハェ・ワ・ヤギメ・アイ・デヴォー・コー・ピニケ・リー・ニカラ・ジ アッハインドデオケーリー、ニカーラーやディブディソーマーズ、ダハラセパトルメギルタヘイ、ジョーイスインディケーリー、ポステイ、ンディコデニケーリー、ニカーラーゲアやディブディソーマーズ、ダハラセパトルメギルタヘイ、タタウスラスメドゥディマリアジャータヘイ、アッハーランディコディアジャータヘイ、アッ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 アグラハグメベティヘアーブカムナオコプラカネワラサテュープセイヒンサーラヒットモクケソウムヤクシグリヘケウダクセイユクトホーカルワニアンゴルタヘイカムナオコプラカネワラサチーリティセイヒンサーナカネワラヤムケソウムヤクスタンケパスラカルシャブドンコゴルタヘイジスサメンソーマーズパーツメーラティヘイウスサメンソーマーズパーツメイギルネカシャブドハタヘイ アッテディブデリスティワ्ラーダノセंットホーカ्ソームストータオケーカービジャブディクターヘイトブソーグメーヘネワーラーダルシャーリーインデंーヤギメーアニキーाマナカータヘイソームヤギメーソームキーストトトロドアラキージャーティヘイトブイाデュービーソーグセイヤギメーアニキータイアリカータヘイアッテディスサメーソームコヤギカータ क リカा ह ヘイウスニカーラーホアソームスプラダーラーカーヘイトストーコ और दुष्ट मानमों को राजा की भांति विनष्ट करता है। जिस तरह राजा अपने राज्य से दुष्टों को दूर करता है, उस तरह यज्ञकर्ता सोम का रस निकालकर यज्ञ स्थान से यज्ञ के विरोधियों को दूर करता है। अर्थ हरे वर्ण का यह सोम देवों को प्रिय है। यह सोम जल से मिलकर मेरों के बालों की छानी पर छाना जा�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 अर्थ जो यजमान इस सोम के गुणों एवं धर्मों से आनंदित होता है, वह वायु, इंद्र, अस्विनों को आनंद के साथ ताप्त करता है। जो यजमान इस सोम के गुण धर्मों से प्रसन्न होता है, वह वायु, इंद्र, अस्विनों देवों को आनंद के साथ प्रसन्न करता है। वे देव प्रसन्न होकर उस यजवान की मदद करते हैं अर्थ जिन यजवानों के मीठे सोमरस की लहरें मित्र, वरुन, भग आदि देवों के पास जाती हैं वे यजमान इस सोम का महत्त्व जानते हैं, वे सुखों को प्राप्त करते हैं, जो यजमान यज्ञ करते हैं तथा मित्र वरुण भग आदि देवों के लिए सोम को अर्पण करते हैं, वे आनंद को प्राप्त करते हैं, यज्ञ से आनंद प्राप्त होता है, अर्थ द्विलोक एवं भुलोकों मीठे अन्न के लाभ के लिए हम लोगों के लिए धन अन्न स हमें मीठा अन्न सतत मिलता रहे इसलिए धन बल वर्धक अन्न तथा सब प्रकार के निवास के लिए उत्तम सहाय करने वाले पदार्थ उत्तम रीत से दे दो अष्टमम सुप्तम अर्थ ये सोमरस इस इंद्र के पराक्रमों को बढ़ाते हैं तथा इंद्र को अभिस्ट एवं प्रिय लगने वाले रस को देते हैं अर्थ वे पवित्रता प्राप्त करने वाल और अश्विनों देवों को प्राप्त होते हैं, वे रस उत्तम बल हमारे में धारण करें। सोमरस निकालने पर उनको पात्रों में रखा जाता है, वहाँ बायू के साथ उनका संबंध होता है और अश्विनों देवों के साथ भी उनका संबंध होता है। इससे वे रस उत्तम वीर को शरीर में बढ़ाने के लिए समर्थ होते हैं। अश्विनो रोगों को दूर करते हैं। इस रोगों को दूर करने के कार्य में सोमरस का उपयोग वैदिलोग कर सकते हैं। अर्थ हे सोम, रस को पवित्र करके इंद्र को हृदय में रही कामना की सिद्ध के लिए यज्ञ के स्थान में आकर इंद्र बैठ जाएं। इसलिए उस इंद्र को प्रेरित कर, अर्थ हे सोम तेरी दस अंगुलियां सेवा करती हैं, साथ हवन करने वाले होता लोग तुझे प्रसन्न करते हैं और विप्र लोग तुझे संतुष्ट करते हैं। अर्थ हे सोम, मेरी के बालों की छाननी से और जल से शुद्ध करने के लिए छानने पर तुझे देवों को आनंद देने के लिए गावों के दूध के साथ मिलाया जाता है। अर्थ छाना जाने वाला सोमरस कलशों में रखा जाता है। तेजस्वी हरे रंग का सोमरस गौ के दूध रूपी वस्त्रों में आक्षादित किया जाता है। सोमरस निकालने पर कलशों में रखा जाता है। उस चमकने वाले हरे रंग के सोमरस में गौ दूध मिलाया जाता है। मानो गौ की दूध रूपी वस्त्र उस पर पहनाए जाते हैं। अर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 सब ज्ञान देने वाले इंद्र ने पिए इस सोम रस को पीने वाले हम प्रजा और अन्य को अच्छी प्रकार प्राप्त करें नौमम सुक्तम अर्थ बुद्धिमान तथा बुद्ध के कार्य करने वाला सोम रस निकालने के स्थान पर रखा हुआ इस रस निकालने के समय द्विलोक में श्रेष्ठ ऐसे रस निकालने के स्थान पर जाता है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 अर्थ विख्यात शुद्ध तथा बड़ा वह सोम नामक पुत्र बड़ी यज्ञ की महंति व्रत करने वाली संसार को उत्पन्न करने वाली दो माताएं अर्थात दोनों द्यावा पृथ्वी को दीप्तिमान करता है वह सोम उत्पन्न होते ही अर्थात सोम रस्त निकलते ही द्यावा पृथ्वी को प्रकाश से युक्त करता है अपने प्रकाश से प्रकाशित क सोमरस तेजस्वी, अर्थात् चमकने वाला होता है, वह स्वयं प्रकाशिता है, तथा अन्यों को भी प्रकाशित करता है, अर्थ जो नदियाँ एक छींड़ ना होने वाले सोमरस का संवर्धन करती हैं, वह अंगुलियों से सुरक्षित रखा हुआ द्रोह ना करने वाला सोम सात नदियों को आनंदित करता है, सात नदियों का जल सोमरस में म ですから、そもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそそもそもそもそもそもそもそもそそもそもそもそもそもそもそもそもそもそ